ंजी जय श्री जी जय श्री प्रेम जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय आधारम हरि गोविंद जय आधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय पम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधारम गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीलाम हरि गोविंद जय जय श्री गुल्डावंत हरि लाली जय कु पुराण ओम कमलतम तस्य हरे जगता वंदे श्रीचतन वंदेपुरचं श्री श्री गुरु, श्री तबन, श्री श्री राधा श्री शांद संकीर्त ृषाणी श्रीखंड व्यास मात्मवति नारायणो सुक्त्योतरं चिद्यभूतम देवी सरस्वती व्यासं ततुरु जयगिरि नारायणाय महाकाय महाभूतमायै नमः देवी सरस्वती इत्यं मम आशायनम नमो रमाय भक्तिं नमो कृष्णाय देहि ब्रह्मय दुं सुक्त्य धर्मो रक्षीय सनातनम् वानछा तं पुंश्चित कृपा संप्रदाय गुचो पत्पानाम पावन विष्णु विभुं पूजमायेशी सनातन प्रभु करुणापुराशी पीरू कुजुरत जदै कदाया रूपो हे भक्ति उपसुमते रघुदास रासो श्री जीव में पुंमंत मते त्रात्रा बोलो श्रीता हरिलाल प्रेंग प्रेंग प्रेंग प्रेंग में, श्री श्री प्रेम की तीन तीन रचनाओं के माध्यम से तीन उनके अपने उनके माध्यम से यह दिखाए कि सुख ही दुख है और उसमें कराए प्यारे के गुणों को श्रवण करना परम परम सुखद है तो परंतु उन गुणों श्री किशोरी जी किसी पक्षा के मुख से सुनती हैं तो उनको दुख की प्राप्ति है तो उनको परम परम शोक की प्राप्ति होती है प्यारे के को सुनना एक सुख है पर तो सुख भी दुख हो जाए यदि पक्षा के मुख से सुना जाए, अपनी सखी के मुख से सुनना परम परम सुख की बात यदि कोई स्वतंत्र कृषि के साथ में प्रीति रखती है और श्री राधिका के साथ में प्रतिपक्ष भाव रखती है तो ऐसी व्यक्ति के द्वारा कृष्ण के गुणों को सुनना भी उसी प्रकार कष्टकर हो जाता है जैसे वो कहीं वांत के द्वारा अपना श्रृंगार कर रही हो और वो घा का एक पात्र बन जाएगा ऐसे ईर्षा का दुखों का वह पात्र बन जाएगी यदि श्री राध का अनुत्य है नहीं और कोई सीधे श्री कृष्ण से प्रीति करना चाहे। अब आगे वर्ण कर रहे हैं यथ दुखम एवं सुखम दुख ही जहां सुख हो जाता है में कह रहे हैं कि श्याम के सुख को प्राप्त करना या तो फिर हमें कह रही है यह तो एक दुख की बात हो गई क्योंकि मिलन के बाद में जो दुख की प्राप्ति हो रही है वो जो बहुत ज्यादा पीड़ा को प्राप्त करने वाली है बिरह के बाद में मिलन की प्राप्ति हो जाए तो सुख का रह परंतु मिलन के बाद में बिरह हो तो वो और भी ज्यादा दुख का हो जाता ये दिखा रहे हैं मैंने कष्ट भोगने के बाद में यदि सुख की प्राप्ति हो तो वो सुख प्रिय लगता है परंतु तो यदि सुख के बाद में कष्ट मिले तो वो तो महाकष्ट पर हो जाता है तो यही कह रही है कि यथ दुखम देव सुखम अनेक जगह दुख भी सुख हो जाता है और दुख के बाद में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो सुख अधिक सुंदर लगता है दुख के बाद में प्राप्त होने वाला सुख प्रिय है परंतु प्रेम के बाद में सुख के बाद में दुख वह बहुत कष्ट देने वाला होता है उसी कोई कह रही है कि प्यारे हे अंग तू तो हमारा हृदय है अंग कहने का मतलब है तू मेरा हृदय ही है प्यारे हमको तू आनंद से सिंचित कर दे पर अड़ हम तेरे अध्रामक के पूर्व से सिंचित हो जाएंगे यह पूर्व कहने का तात्पर्य है कि गिरह की आग्नि भी बहुत ज्यादा है इसलिए छोटी मोटी लुटिया लुटिया जल से यह अग्नि बुझने वाली नहीं उसके लिए व्यवस्थित पूर्व की आवश्यकता है बाढ़ की आवश्यकता है नदी की धारा की आवश्यकता है जब तक मोटी धारा नहीं पड़ेगी तब तक, तक वह सिंचित नहीं हो तो सिंचा तमृत हमारे हृदय में विरह की महान अग्नि जल रही है इस विरह की महान अग्नि को विशाल अग्नि को बुझाने के लिए जल की धारा भी पर्याप्त मात्रा में चली जब अपर्याप्त मात्रा में जल की धारा है तो वह शांत नहीं होगी तो ये अंकू तो हमारा हृदय धान्य है हमारा हृदय है अपने अधराम पूरी टेड़ों इस धक धा, हुई विशाल अग्नि को बुझाने के लिए तेरे अधराम की, पूरी की, पूरी हमारे हृदय में आग लगाने वाला तू ही है तू नहीं कपूर को फेंका फिर हासी रूपी कपूर को फेंक करके अवलोक रूपी उसमें दिखाई चिंगारी दिखाई और फिर अवलोक रूपी दिखलाई दिखाने के बाद में फिर पेड़ नादुरूपी फूक मार और फूक मार करके इस अग्नि को जलाया तो हास लोग और कल गीत हास हो गई कपूर अब लोग हो गया चिंदारी और कल गीत तो हो गया फूक उससे इस अग्नि को बढ़ाया तेरी हंसी को तो देख करके हमारे हृदय में विराह अग्नि लगी और विरा अग्नि वही तेरी अवलोक रूपी चिंगारी से ये कपूर जो था वह जिसे सुगंधित हमारा हृदय था वही एकदम धक करके जल उठा और उसमें तू और मार तो ये विशाल अग्नि के रूप में परिणत हो गया अब शास्त्र ये कहता है कि जो आग लगाए वो ही चलते हुए घर को यदि पानी भी डाले तो उसको घर दाह करने का पाप मिल जाता। जो आग लगाता है वो यदि आग बुझा दे या या बुझाने का प्रयास भी करे नहीं एक अलग बात है। उसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास करे तो वो पाप से मुक्त हो जाता है तूने ही हमारे हृदय में विरह की अग्नि लगाई है अब तू ही अपने अधराम के सिंचन के द्वारा के जल का छिड़काव करके इस को शांत साहब लोग ऐसा नहीं किया अब यहां पर ये बात अपने आप पता लग रही है कि दुखम एवं सुखम अग्नि लगाना यह सुख की बात है। श्याम के द्वारा बिरा को प्रेम को उत्पन्न करना और कष्टकर जो प्रेम है उस प्रेम को उत्पन्न करना वही परमपरम सुख की बात हो गई क्योंकि इस दुख के बाद में श्याम सुंदर से अपेक्षा की जा रही है कि तुम इसे बुझाओगे और प्यारे का अधराम मिलेगा तो विरह की प्राप्ति होने के बाद में प्यारे का अधनामत मिलेगा यह जो सुख है या सुख परम्परम आनंद देने वाला है तो अग्नि लगना दुख और को कोई बुझाएगा इसलिए अग्नि को भी स्वीकार करना या दुखों को भी स्वीकार करना सुख के लिए यही हो गया के की रीति दुख ही सुख बन जाए गोपी उस अग्नि लग्न को इसलिए बुरा नहीं मानती है क्योंकि तो उसके फल के में कहीं ना कहीं शांत सुंदर का पान करने का सुखी ही मिलेगा तो दुखी ही सुख सुख हो गया तो था अपनी लगना ये तो दुख ये बड़े तो पीछे एक ये छिपा हुआ है कि प्यारे इसको बुझाने के लिए स्वयं ही अपने अदरामृत का हमको दान करेंगे इस सुख के लिए उस दुख को भी वे स्वीकार कह रहे हैं यदि प्यारे यदि वो सुख नहीं मिला तब तो दुखी दुख है और ऐसी स्थिति में हम फिर तो अपने को धारण नहीं कर पाएंगे यदि सुख मिलता है तब तो हम इस दे दुख को भी स्वीकार कर लेंगे इस अग्नि को भी स्वीकार कर लेंगे और यदि तू अदराम का पान नहीं कराता है इस आप को भुजाने के लिए तो फिर हम स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर देगी और इस विनियोग पूर्वक शरीर का त्याग कर देगी कि इस जन्म में तो हाय प्यारे का आधार नहीं मिल पाया आगामी जन्म में तो कभी हमें अलक्षण रूप में तो विधाता कृष्ण के साथ में हमको तो अपना मिलन प्राप्त कराया विधाता कभी तो हमको अपना मिलन प्राप्त कराएगा इसके लिए हम संकल्प पूर्वक विनियोग पूर्वक अपने शरीर का दान कर देंगे उपयोग कर देंगी ये कहते हुए ये संकल्प लेकर के जैसे यज्ञ में संकल्प लिया जाता है इसी प्रकार ये संकल्प लेकर के हो कृष्ण विरागे वस्मक देहा कृष्ण मिलन कामा कृष्ण मिलन की कामना में हम अपने शरीर को तुरंत ही भस्म कर रहे हैं जिससे हमको तुम इस प्रकार स्थापित करो यथा वयम तथा स्थापयो स्थापय सह स्वचरण क्षेत्र कुरयाद तस्मद कुछ परिचय एवं जहां भी अपने चरणों की स्थापना करे वहा हमारे जो का परिचय ही श्याम सुंदर के चरणों को हो इस कामना के लिए इस फल को प्राप्त करने के लिए हम अपने शरीर को भी दि में समाप्त कर देगी। तो विरह की प्राप्ति होना अग्नि की प्राप्ति होना एक दुख है परंतु यदि इस दुख के बाद में सुंदर यदि उस अग्नि को बुझाने के लिए अपने अधाम का दान करते तो वह दुख भी सुख हो जाएगा और यदि श्याम ने हमको इसी जीवन में ृत का पान नहीं कराये तो हम अपने इस देह को समर्पित करेंगे इस विनियोग को बतेंगे कर देंगे कि वो कृष्ण विग्ने कृष्ण मिलन कामा वाकम देहान सब जो आसमान यति कि वो जहां जहां भी अपने चरणों को रखे वहां वहां उसके चरण हमारे वक्षस्थल के ऊपर ही पड़ फिर विचार करती हाय हाँ। तब भी हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हमको तो उसके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है उसको भी हमारे के स्पर्श की प्राप्ति हो रही है परंतु वो हमको देख नहीं रहा है क्योंकि हमने अलक्षित रूप में उसके चरण क्षेत्र की जगह अपने आप को ले हमारा दर्शन नहीं कर पा रहा है तब प्यारे तू व्याकुल होकर के कहेगा कि अरे गोपियों तुम्हारे कुछों का स्पर्श तो मुझे प्राप्त हो रहा है पर तो तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है हाय तुम कहा हो तुम कहा हो तो हम अपने पुराणों का त्याग कर रहे फिर भी तेरी सेवा नहीं कर सके और तू तो हमारा दर्शन करने के लिए व्यापन होकर के इधर उधर ये बात कहीं न कहीं हमको ही होगी ऐसी स्थिति में ऐसा काम क्यों करता है अरे हठी अरे दुर्लित ऐसा काम क्यों करता है कि हमारे प्राण जाए और फिर भी तेरा दुख दूर नहीं हो तुझे कष्ट ही कष्ट हो इसलिए ऐसा काम करना कि विरहा प्रदान करने के बाद में तुरंत ही हमको अपने अधराम का करा दे। ये जब नहीं कराया तो तुझे भी कष्ट हमको भी कष्ट तेरे कष्ट को देख करके हमको भी कष्ट हमारे बक्षोजों का स्पर्श तुझे प्राप्त है परंतु तो हमारा दर्शन प्राप्त नहीं है इसलिए तुझे दुख और तुझे दुखी देख करके हम भी दुखी की दुखी ही रहेंगे तो ऐसा काम क्यों करता है कि तू भी दुखी हो हम भी दुखी हो ऐसा काम क्यों नहीं करता है जिससे हमको भी सुख इसलिए यदि दुख होता है और दुख का परिणाम सुख होता है तब तो ठीक और दुख का परिणाम यदि दुख ही होता है तो वो दुख तो महादुखदायी ही हो जाएगा ऐसे दुख को हम दुख लाभ लगे तो नोचे पदयो भी सकेते थे प्यारे ध्यान पूर्वक हम तेरे चरण को प्राप्त भी कर लेंगे परंतु प्राप्त करने पर भी हमको भी सुख नहीं क्योंकि तुझे उस समय भी हम दुखी ही देखेंगे तुम विचार करेगा कि कॉपियों के बख्योजो का स्पर्श तो मुझे प्राप्त हो रहा है परंतु तो कॉपी नहीं दिख रही है इससे तुझे देख करके हम भी दुखी ही रहेंगे अतः दुख का परिणाम दुख हो ये उचित नहीं है दुख का परिणाम सुखी होना चाहिए इसे जल्दी से आकर के हमको अपने अधरा मुख का, तुपां का तुपां नहीं ये प्राप्त अंग अंग माने हमारा हृदय रूपी ही तू तो है अपने के पूर से पूर कहने का तात्पर्य है कि अग्नि भी बहुत बड़ी है इसलिए छोटे मोटी जल के छीटा देने से वो बुझने वाली नहीं है उसके लिए जल के पूर्व की आवश्यकता है जल की बाल की आवश्यकता तो के के अतिशय पूर द्वारा तू कर करना तेरे लिए भी है है इसलिए क्योंकि जो अपने करता वही यदि बुझाए तो उसको पाप नहीं लगता है तू ही हंसी रूपी कपूर डालकर के अवलोक रूपी चिंगारी डालकर के और कल गीत रूपी फूक मार करके हमारे हृदय में इस ब्रह की अग्नि को उत्पन्न किया है अतः अपने अधर्म बैंक द्वारा तू ही इस अग्नि को बुझा बुझा दे बुझा दे तो तुझे कष्ट नहीं होगा नो जै तूने ऐसा नहीं किया तो प्यारे हम अपने देह का त्याग कर देंगे तेरे प्रयोग में हम अपने देह का तुरंत ही त्याग कर देंगे नोचे वयम हा अग्नि में ही हम अपने शरीर का विनियोग कर देंगे ये कहते हुए कि हे कृष्ण विरा आदि हम कृष्ण मिलन की कामना में अपने आप को कहीं समर्पित कर रही हैं। इस अग्नि में विरा की अग्नि में इससे हमको इस प्रकार कृष्ण के चरणों में स्थापित कर चरणों का स्पर्श हमको प्राप्त हो फिर भी हम सामने नहीं हमको सामने न देख करके तू जब व्यापुल होगा दुखी होगा तो तुझे दुख देख करके हमको तेरे मिलन प्राप्त होने पर भी दुख की ही प्राप्ति होती रहेगी नायिका को स्वयं मिलन की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए उसमें लघुता उत्पन्न हो जाएगी वह सगुरा नेती नेती जो कुमित वचन है उन उत्तमित वचनों का ही प्रयोग करती है <coughs> यहां की अत्यंत में प्रार्थना के बचन कहने लगी, उन प्रार्थना के वचनों को सुन करके सरस्वती जी को सहन नहीं हुआ और सरस्वती जी बीच में भी सेवा करने करेंगे तो उपस्थित हो गए और इसी प्रार्थनामय वचन को मान के विषेद वचनों में सरस्वती जी ने परिणत जो थे प्रार्थना के वे ही के के में हो गए सरस्वती करने लगी कि सिंचारनस्पत आधार अरे चंचल हमारे सामने अपनी चंचलता दिखाने के आवश्यकता नहीं है यदि हमारे हास हमारे अबलों का और हमारे मधुर गीतों को सुनकर के तेरे हृदय में विरा अग्नि उत्पन्न हुई है तो उस अग्नि को बुझाने वाली हम नहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उस अग्नि को बुझा दे उस अग्नि को बुझाने वाले हम कभी भी नहीं है हम उस अग्नि को नहीं बुझाएंगे बल्कि लोभी का स्वभाव होता है कि किसी लोभनीय वस्तु को देखकर के जब उसकी लाल तपकती है तो वो ही अपने ओठों से अपनी जीव से अपने ओठों को चाटता है ऐसे ही सिंचांग पूछते हो अपने तपकती हुई लाल को तो अपने ही से सिंचो सिंचित कर हम तेरे पास में अपने करा कर के तुझे तृप्त कराने वाली नहीं है ये माननी के नेती नेती जो वचन है वो सरस्वती जी ने प्रकट कर दी सरस्वती आकर के तो उन्हीं वचनों को निषेध रूप में परिणत कर दिया तूने चंचलता की तो हम पथ प्रताओं में मुक्तमरी है हम अपने धर्म से विराह प्राप्त करने की स्थिति में अपने देह को तुरंत ही समाप्त कर देंगे परंतु तो ध्यान नयाम हो नकार को अलग करके अर्थ किया कि ध्यान में भी नाम पदे हो पदवी सकेतें हम तेरे का स्पर्श नहीं भी तेरी पत्नी को प्राप्त नहीं जो सरस्वती जी बीच में प्रस्तुत अपनी स्वामियों के गौरव की रक्षा करती है अंधा नायका यदि अपने मुख से प्रार्थना करने लगे तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी उसमें लभुता आ जाएगी उस लभुता से है। बल्कि कुल मिलाकर के बात ये है कि जो दुख है वो दुख भी ही हो यह है कि कृष्टि के व की प्राप्ति हो रही है अग्नि लग रही है परंतु उस अग्नि का सुख यह है कि उसके बुझाने के लिए श्री शांतर अपने अधराम का लोग हमारी ऊपर कर दान हमको तरह से दुखी है सुख इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत वही करी प्रेम गीत का ही या दृष्टांत है प्रेम गीत का ही रास के समय शांत गोपियों को बुलाया गोपियों तो के हृदय के भाव का करने के लिए आपने जब टेढ़े वचन कहे वचनों को सुनकर श्री, श्री स्वामी एकदम व्याकुल हो गए गई हैं प्यारे ये हो क्या क्या स्वयं को बंशी हमको बुला रहे हैं और अब जब हम सामने आ गए तो रथ लगाए हुए हैं कि लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ गोपियों घर जाओ घर तो जाओ, गर जाओ, गर जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसी के शाम सुन्दर के इन बचनों को सुनकर के व्याकुल होते ही कह रही हैं कि श्री व्यत पदम विद्रजा चक्रमेर तो नश्या लब्ध्वाप वक्षस पदम किल व्रते जुष्टम यस्य आस्वामी शरण प्रतिमिस्वरम प्रयास्व तद्वद्भयं तोपाद्रजा परम श्री श्रीय पदार्ब के बच्चे हम तेरे चरणार्थ की रज को प्राप्त करना चाहते हैं इसमें आश्चर्य की बात होती है स्वयं ही श्री कृष्ण दास से इसको प्राप्त करने की अभिलाषा श्री विश्वामनंद करने लगी शांतर से जितनी भी गोपिकागण है वे सब करने लगे क्या कह रही है व्याकुल होकर के श्रीयत पदाम के लक्ष्मी चर्ण, को देखो लक्ष्मी भी जब तेरे चरण चरणार्ब की रज को प्राप्त करना चाहती है चकमे माने इच्छा करना श्रीयत राजा चकमी श्री भी आपके चरण कमल की रज को प्राप्त करने की चकमे माने इच्छा करती है चरण रज को प्राप्त करना चाहती है तो हमारी तो गिनती क्या है अपने आप को सामान्य मानुषी मानकर ये कह रही मान कि जब लक्ष्मी तेरे चरणार्दी जी की सेवा करना चाहती है तो हम तो मानुषी हैं, गोपी हैं, एक गांव की रहने वाली हैं, कृष्ण की बाल्य सखी हैं। इसलिए हम यदि कृष्ण को चाहें तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है मानवीय मानवी में भी गोपी है कृष्ण भी गोपे हैं हम भी गोपी गोपियों में भी एक गांव की रहने वाली है एक गांव के होते हुए भी कृष्ण की बाल्य सखा है सखी ऐसी स्थिति में यदि हम कृष्ण को चाहें तो आश्चर्य की बात कौन सी है हमारे कृष्ण तो ऐसे है प्यारे तू तो ऐसा है कि तू तो संपूर्ण लोगों के ऊपर जो महावैकुंठ उस महावैकुंठ के, के अधिनायक जो श्री बैकुंठ नाथ उन बैकुंठ के की क्रिया तो तो को भी नहीं छोड़ा तेरी महिमा तो ऐसी तू ने तो लक्ष्मी तक को नहीं छोड़ा लक्ष्मी को भी अपने बश में कर लिया श्री आप के चरणारंभ की रज को नारायण के नव युवती होते हुए, हुए यदि हम चाहे तो इसमें आश्चर्य की बात होती है उसके लिए तर्क दे दी अब ये चरण रज कैसे कोई एकांत मिलन के लिए उचित स्थान नहीं है क्योंकि तुलस्या इन चरणों में सर्वदा एक स्वतन बैठी हुई है वो स्वतन कौन है तुलसी सो तुलसी रूपी शौतन बैठी एकांत निश्चिंत मिलन वो होने नहीं देगी वो मिलन ने कहीं न कहीं बाधा डाल दी। तो अब लक्ष्मी अच्छा खासा एक पद पाई हुई थी कहां रह रही है? पे बक्षस पद वह श्री नारायण के पाए बक्षस्थल के ऊपर स्थान प्राप्त करके विराग नारायण के दाहिने चरण बक्षस्थल के ऊपर तो सोने के रंग के भोरों की एक दक्षिणावर्ती भौरी उसका नाम है भृगुलता और बाई और लक्ष्मी का चिन्ह लक्ष्मी साक्षात रूप से बाई और तो दाहिनी ओर है श्रीमत् और बाई और है साक्षात लक्ष्मी दोनों विराजमान तो लबा के बक्षस पद बक्षस स्थल पर स्थान प्राप्त करके भी वो लक्ष्मी तेरे चरणों को प्राप्त करना चाहती है फिर वो चरण अच्छे स्थान भी नहीं है मिलन के लिए उपयुक्त स्थान भी नहीं है एक तो वहां पर सौतन तुलसी बैठी है और फिर वहां पर पुरुष जाति जितने भी सेवक उन सबों की भीड़ है महिलाएं होती तब भी थोड़ा संकोच कम होता परंतु तो उनकी भीड़ लगी हुई है ऐसे चरण में लक्ष्मी भी फिर भी स्थान प्राप्त करना चाहती है और अपनी लोक लाज संकोच पद सब को छोड़ के वहां पुरुषों के बीच में आकर के सौतन के पटल में बैठ कर के तेरे चरण की लक्ष्मी सेवा करना चाहती है जब लक्ष्मी जैसी की ये दशा है तो हम जब तेरे चरणों की आराधना करें इसमें आश्री की बात नहीं क्या है आ, इतने सुंदर ये तीन तीन चार चार तर्क अपने जो प्रीति है उस प्रीति को जस्टिफाई कर रही है अपनी प्रीति को उपयुक्तता सिद्ध कर रही है तर्क देकर कि लक्ष्मी जब तेरे चरणों की आराधना करना चाहती है तो हम एक गांव की होकर के युवती होकर के जब चाहे तो इसमें कौन से आश्रित की बात है तो इतना महिमा भी नहीं है लक्ष्मी की महिमा का तो क्या कहना यश्याण प्रत्येक अन्य सुरभ प्रयास हो कि वो लक्ष्मी सी मेरे ऊपर दृष्टि डालने ये करके जितने भी देवता देवतागण थे वे देवतागण भी सदा सदा प्रयास करते हैं लक्ष्मी की एक झलक एक कृपा हमको प्राप्त मिला है तो यस्या यश्या लक्ष्मी के ऐसी लक्ष्मी चरणों में चरणों की धूमी चाहती है जिनके स्वीक्षण करते देवता जिनकी एक झलक को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं तो लक्ष्मी की एक दृष्टि पड़ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा अन्य सुरक्ष प्रयास रहा वे देवता और देवता ही अन्य जितने भी ऋषिगण हैं उन सबों का भी उनके लिए एक मात्र प्रयास होता है तो जिनकी प्राप्त करने के लिए सब लोगों का प्रयास है प्यारे जब लक्ष्मी चाह रही है तब तब हम भी चाहे तो इसमें कौन से की बात है यहाँ पर ये बात कितनी स्पष्ट रूप से कही गई कि तेरे चरणों की आराधना करना कष्ट ही कष्ट है परंतु फिर भी तेरी सेवा सुख मिलेगा इस सुख के लिए दुख को प्राप्त करके भी सुख को हम चाहते हैं है तो वो दुख की बात कि पर लक्ष्मी और तुलसी जैसी दो दो को तो बैठी है हम अपनी दृष्टि से कह रही है वो अपनों की दृष्टि से कह रही है कि वहां पर तुलसी और लक्ष्मी जैसी दोनों दो को तो सोतन बैठी है फिर पुरुषों की भीड़ है फिर हम में लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी उनके चरणों को चाह रही है तो हम चाह रही हैं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है तो ये सारे दुख बताई पर दुखों में भी परिणाम में एक वस्तु छुपी हुई है वो है कि तेरे चरणों का स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा भले अपमान होता है वो हो जाए फिर भी हम उस अपमान को सहन करके भी तेरे चरणों की आराधना करना चाहते हैं ढोंडी तो एक के शिष्य मुसलमान थे उनका एक पद है हैानसेन का एक पद है तानसेन का एक पद है कि तो चलो सखे सौतन के घर जाइए मान घटे तो का घट जाइए के दर्शन पही चलो सखे सौतन के घर चाहिए हम सोतों कि हम शोतों के घर जाने के लिए भी तैयार हैं शोत अपमान करेगी तब भी उस अपमान को भी सहन करने के लिए तैयार है शोतों के प्रभु के पर हैं वो कह रहे कि घर जाने के लिए भी हम तैयार हैं मान घटे तो भले घट जाए जैसे हमारे महाप्रभु आप प्रेम में राधा राम ने इसी भाव को धारण करके श्री चकने सदरसा लब्प हम श्याम सुंदर के दास बनना चाही बनना चाहती हूँ मैं मैं श्री राधारानी कह रही राधा की दासी बनना चाह रही हूँ और श्री राधारानी कह रही है यथा तसावा नाकस नाकस। के प्यारे आदर देना हो तो आगर दे देना नहीं देना हो तो कितना भी अपमान कर लेना उस अपमान को भी करने के लिए मैं तैयार। अपने अपने से दूर मुझे में में स्थान देता। कहीं अपमान के साथ में रख चाहे सम्मान के साथ में रख पर इन चरणों से दूर तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी जब कितनी महान होने पर भी वह श्री कृष्ण के चरण रजों की आराधना करती है और चरण रज का शरणागति ग्रहण करके वह पुरुषी के साथ में भी पुरुषों की भीड़ के साथ में भी धक्का खाती हुई पुरुषों से अपमानित होती हुई भी फिर भी सेवा करने के लिए जब प्रस्तुत है तो मैं भी तेरे चरणादम की सेवा कर तो प्राप्त करके भी सेवा सुख मिले तो सेवा सुख इतनी बड़ी वस्तु है ये यहां पर दिखा रही है कि सेवा को प्राप्त करने के लिए परम परम सुख वे निर्गुल अब इसी का एक दृष्टांत और दे रहे कि त्रिपाल का द्व्युति दीपत मंडले नंदन मसीव न स्पन्दे राधिक श्री श्री किशोरी जी की कृष्ण दर्शन की ए, ऐसी उत्कंठा है कि की दोपहरी और उस दुपहरी में भी गोरह की तप तपाती हुई शिला के ऊपर शिला भी कोई मिश्रण शिला हो सो बात नहीं है शिला भी बड़ी उबर और धारदार धारदार शिला उस पर खड़ी हुई श्री गोवर्धन की ये जो शला है ये सूर्यकांत मणि की शला और सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश पर पड़ते ही एकदम चलने लगती ज्वाला प्रदान करने लगती परंतु तो फिर भी कृष्ण दर्शन करने का ऐसा आनंद आ रहा है कि ऐसे कष्ट का स्थिति में भी श्री प्रिया आनंद पूर्वक खड़े होकर के कृष्ण का दर्शन कर देखिए कितनी कष्ट का स्थिति है कि सूर्य कांत मणि के ऊपर श्री प्रिया खड़ी हुई है और सूर्य कांत मणि का स्वभाव है कि सूर्य की किरण पड़ते ही वह जलने लगती है तो कितनी जल रही होगी सूर्य का दुकमणी फिर सूर्य का दुकमणी भी कोई चिकनी हो सो बात नहीं है वो भी हुआ खावा उसमें नोक निकली हुई है आड़ी टेढ़ी है नोक निकली हुई है और नोक के ऊपर जैसे भाले के ऊपर तीर के ऊपर तलवार की नोक के ऊपर श्री प्रिया ने अपने चरण को रख रखा और वहां पर श्री प्रिया करके शाम सुंदर का दर्शन कर रही है कि शाम इधर से आ रहे होंगे या यहां पर कोई क्रिया कर रहे हैं उनको देख रही हैं पर शाम सुंदर के दर्शन करने में ऐसा आनंद आ रहा है कि उस आनंद में ये भूल गई मैं इतने कष्ट की स्थिति में हूं अगर दुख ही यहां सुख दुख ही एकदम सुख बन जाता तो है वो ही कह रहे हैं कि तीव्र अर्क दुति दीप तय तीव्र अर्क माने सूर्य उसकी द्युति से वो सूर्यकांत मणि की शला एकदम तप तपा रही उत्पन्न कर रहे हैं और अश्लीलता धारा कराल अश्लीलता माने तलवार की धार जैसी कराल माने नुकीली ली आश्री भी आश्री कहते हैं कोटी जिसमें नोक बदल रहे हैं आश्री भी आश्री माने नोक ऐसी नौके जिसमें निकल रही थी तो तीव्र सूर्य की दुति से जो सूर्य सूर्यकांत मणि की शिला जल रही थी और माने तलवार की धार के समान करालास्ट भी नुकीली जिसकी मौके हैं अर्थात कखरीली वो भूमि है आड़ी टेली नुकीली वो धारा है मारतनो पर मंडल है और ऊपर सूर्य के के साथ में, तेज के साथ में में पूर्ण तेज सूर्य तप रहा है नीचे जलती हुई तो स्फटिक मणि की जो सूर्यकांत मणि है उसकी शिला है शिला में भी नोट निकली हुई है और ऊपर तब तपाता हुआ सूर्य है अद्रेह तस्तुति ऐसे ऊपर और नीचे इन दोनों के संपुट के बीच में ऊपर भी सूर्य और नीचे भी जलती हुए सूर्य कांत मणि की शला इनके स्थपुटते इनके संपुट में अद्रे माने गोवर्धन के पर्वत के पर्वत, तटे केटे श्री राधिका हुई इतने कष्ट में राधिकाई आस्त्र और उस समय श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए श्री राधिका को तो अनुभूति ऐसे हो रही है कि जैसे मैं तो हिंदी वरि ही कि किसी ने नील कमलों से सुंदर गद्दा बिछा दिया है और उस गद्दे के ऊपर खड़ी ऐसे अग्नि के संपुट में खड़ी होकर ऐसे लग रही है जैसे कि वे आश्रित इंदी के किसी नील कमल के आश्रित किसी बिछोने के ऊपर आनंद से खड़ी हुई है तल उस गद्दे के ऊपर तो है पंत तो लग रहा है गद्दा तप रही है भूमि पंत तो लग रहा है ऐसे जैसे कि इंद्र नीलमणि का इंद्र नील कमल का किसी ने बिछा दिया उसमें नष्ट पजाम मुझे और श्री राधिका के चरण भी अत्यंत अत्यंत कोमल होकर के विराजमान है परंतु तो फिर भी राधिका मुदता नस्पंदते राधिका धिका जरा भी स्पंदित भी नहीं हो रही है हिल भी नहीं रही है क्योंकि क्यों वहां पर एक साथ दर्शन करते हुए विराजमान हो हु रही है तो इस प्रकार दुख भी सुख हो गया तो ये दुख भी सुख हो गया पहले दिखाई थी कि सोतों से युक्त पुरुषों से युक्त होने पर भी श्याम सुंदर के चरणों की सेवा यदि सेवा सुख है तो दुख कभी सुख हो जाएगा पहले रहे हैं कि मुंगल के अग्नि में अपने शरीर को समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं यदि तू ही बुझाता है तो ठीक और मैं मैं ही बुझाता है तो उस उस है। हम उस कष्ट को भी सहने के लिए सहने तैयार है इसी तरह से तो आश आश्रय कहने का मतलब है कोटी जो नौ नौ के अग्रभाग उनके ऊपर हुई श्राद का परम शो तो प्राप्त कर रही है और एक श्लोक तो भुजंग भुजंगा तक प्राच्य राज्य राज्य चुति प्राय चाय जो चु कृष्ण विहरा उत्तरा के पुत्र उन श्री राजा उनकी बहिमा का क्या वर्णन किया जाए कृष्ण कथा श्रवण में इनको ऐसा आनंद आता है कि उस कथा श्रवण के आनंद में महान महान कष्ट होने पर भी राजा को कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है अब कष्ट क्या है परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज का वर्णन चला है कि परीक्षित महाराज कृष्ण कथा के आनंद सुख में इतने डूबे हुए हैं कि उनको महान कष्ट भी तभी भी ध्यान में नहीं आ तो कुल रूपे भी कितना भयंकर माने गुजर मैंने तक आ तो दुष्ट तको का राजा और स्वयं भी बड़े क्रूर स्वभाव का है बड़ा विषेरा है परंतु तो गुरु आपने तक्षकार भी। राजा को तक्षक से इतना भय है और भय भी बात भयंकर भय गुरु भय होने पर भी तक्षिकार, गुरु भी तक्षक से अत्यंत भय इनको प्राप्त हो रहा है फिर प्राज्य राज्युति अभी अभी इतने बड़े राज्य को प्राज्य राज्य विशाल जो राज्य था सतत द्विपति पृथ्वी उसके राज्य को ये छोड़ करके आए तो मन में जरा भी मलाल नहीं है क्या हाई इतना बड़ा राज्य छूट गया कहीं को छूट छोड़े जरासी कुर्सी के लिए आदमी कितनी झूठ बोलता है को कहीं छूट नहीं जाए कुर्सी किसी तरह से बास पकड़े बैठे रहूंगी पांधु तो कितने बड़े राज्य को छोड़ करके आए और उसका जरा भी परीक्षित मलाल नहीं है कि हाँ मेरा राज्य छूट गया भय नहीं है कि हा सात दिन में सातवें दिन तो तक्षक मुझे डस लेगा और मेरी उम्र पल पल घट रही है इसकी चिंता है तो गुरु जग भी तक्षका भयंकर तक्षक से भय है राज्य मानी विशाल सप्त का जो राज्य था उससे चुतिक मैं हो गया हूं राज्य त्याग करके आया हूं उसका मलाल नहीं है और अतिशयनी प्राय चर्याच गुरु और वे अतिशयनी प्राय चर्या करते हुए ब्रजमान प्राय का तात्पर्य है मृत्यु प्राय शब्द मृत्यु के लिए आता है मृत्यु के लिए भी आता है तो प्रायचर्या का तात्पर्य है कि जब तक मरुणा नहीं तब तक यही बैठा हूं तो प्रायोप विष्ट हो करके श्री परीक्षक है मान खड़े हो गए, पूजन करने के लिए खड़ा होना है तो खड़े हो गए फिर आकर के तो उसी स्थान पर बैठ गए तो उसका नाम है प्रायोपविष्ट मृत्यु पर्यंत एक जगह ही जम करके बैठा जो होगा सो होगा। और कोई होता तो सात दिन में, में दिन तक्षक ये सुनते ही लोहे का एक ऐसा स्तूप बनाता और उसके भीतर के बैठ जाता अपनी चतुनी सेना को तुरंत ही ऑर्डर दे देता यदि कोई सर्प नाम की चीज आए सर्प जाति की उसको मार दो और ब्राह्मणों को आदेश देता तुम मेरी आयु को वृद्धि करने के लिए आयुवर्धक कोई यज्ञ प्रद करो परीक्षित ने कुछ नहीं किया ना आयु को बढ़ाने के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं ना सेना को सचेस्ट कर रहे हैं उल्टे ना किसी स्तूप में बैठे हैं उल्टे गंगा जी के किनारे चौड़े में आ गए कि तक्षत को आने में तकलीफ नहीं हो एकदम चौड़े में आकर के बैठे और राज्य का त्याग प्रायो को विष्ट होकर के बैठे हैं तो भाई तथ्यों को भूलने के लिए कठिनाई भी नहीं हो हम इसी आसन पर मृत्यु पर्यंत बैठे रहे इतना त्याग तो प्राय चर्या दूर वे प्राय चर्या कर रही है माने प्रायों को विष्णु होकर के बैठे हैं उनकी चर्या दुर्बी बड़ी भारी उनकी चर्या है मृत्यु पर्यत यही बैठूंगा पंधकृष्ट कथा सुन रहे हैं तो ये सारे कष्ट जो है वो भी कृष्ण कथा श्रवण करने का लाभ प्रदान करेंगे इससे सुख होंगे तो दुख ये एक सुख भक्तजनों को दुख में है ना, भी कृष्ण कथा प्राप्त हो रहा है तो उनको सुख की पति सुख की ही अनुभूति होती है संतों को खूब देखा कि बिजली लगवा दो, पंखा लगवा दो, लू तेरे ना हम तो जैसे है वैसे ठीक है तो बिना बिजली पंखा के गर्मी में बस अपनी गुफा में बैठे हैं, है ने ने में तो आंखों में चौधा लगता है मोमबत्ती जोड़कर काम चला लेंगे, किया जोड़कर काम चला रहे ऐसा जीवनदार संत बाद में असमर्थता की जब स्थिति हो जाए तब तो सारी सुविधाएं प्राप्त तो हो गई जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, तक किसी सुख के लिए उनमें प्रवृत्ति नहीं तो सर्प होने पर भी उससे भय है तक्षका तक्षक से भी अपराज राज्युति राज्य च्युत हो गया है इसका उनके हृदय में कहीं पश्चाताप नहीं है और अतिशयनी प्रायश्चर्या महाकष्ट पाते हुए अर्थात अन्य जल का त्याग करके अनशन करते हुए प्रायोप विष्ट होकर के एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं पंथ अत्यंत मुदमुच्च ऐसा बैठे रहना भी परीक्षित महाराज को अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है कृष्ण विलास क्योंकि तो वे कृष्ण लीला के अमृत का पान कर रहे हैं तो कृष्ण लीला के समुद्र में विहरा सचर पार विरहा, करने में करने में ये सब वस्तुएं कहीं उपयोगी है इसलिए औग उत्तरा के पुत्र श्री परीक्षित महाराज उनका कहना क्या उत्तरा के पुत्र है इसलिए उत्तरा के पुत्र होकर के उन परीक्षित महाराज उनका इतना कष्ट प्राप्त करना कृष्ण लीला को सुनना पूछती है और यहाँ उत्तरा कह के ये दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण की बहन बहन का भाई के प्रति प्रेम होगा ही इसलिए परीक्षित यदि कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं तो उनको परम परम आनंद की प्राप्ति हो उत्तर है उत्तरेय कहकर के बहन के प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने परीक्षित की कर्म में भी जा करके रक्षा की ये बात कही उत्तराश्द के द्वारा उत्तरेय शब्द के द्वारा कृष्ण का भी उनके ऊपर सहज स्नेह प्राप्त है यह निर्भर किया तो भी भी भयंकर तक्षक से हानि अभी अभी हुई है राज्य का त्याग करके आए हैं उसका भी उनके मन में कोई मलाल नहीं है दुख नहीं और अतिशयनी प्रायचर्या और महान कष्टों को भोगते हुए माने मृत्यु तक बैठे रहने की उनकी चर्या है होकर के बैठे हैं माने बड़ी कष्ट वाली उनकी चर्या है और अतनु अत तो मुद्दा फिर भी उनको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है क्योंकि कृष्ण लीला सुनकर कृष्ण लीला के अमृत समुद्र के भीतर विहरण सचिव का ये कृष्ण कथा कृष्ण लीला सुधा के भीतर विहार कराने में सचिव माने सहयोगी होकर के विराजमान होगी इस <laughs> सुख को प्रदान करने वाली है ये विचार करके औ राज्य राज्य उत्तरा पुत्र जिनके ऊपर श्री कृष्ण की सहज करता है उन राजा के लिए ये वस्तुए परम्परम सुखदायी होकर के हो इसलिए प्रेम रूपी नगर उसकी एक विशेषता है कि प्रेम रूपी नगर में जो दुख है, वह भी कृष्ण सेवा सुख मिले कृष्ण सेवा मिले श्रवण सेवा स्वरूप सेवा मिले तो वह भी परम्परम सुखदायी हो जाता है ऐसे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्री राधारमण हरि